श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शारदानंद जिन परिस्थितियों के बीच लीला प्रसंग की रचना हुई थी उस संबंध में ग्रंथकार ने स्वयं ही कहा है जब लीला प्रसंग लिखा जा रहा था उस समय कितने ही तरह की गड़बड़ी थी माँ ऊपर रह रही थी राजू थी भक्तों की भीड़ हिसाब किताब रखना फिर मकान बनवाने में इतने रुपयों का कर्ज हो गया था नीचे के छोटे कमरे में मैं लीला प्रसंग लिख लिखा करता था उस समय कोई मेरे साथ बातें करने का साहस नहीं करता था सभी घबराते थे अधिक बातें करने को मेरे पास समय ही नहीं था कोई कुछ पूछने आता तो झटपट निपटा डालो कह कर संक्षेप में ही विषय पूरा कर देता था लोग सोचते थे कि बड़ा दंभी है। खेत की बात है कि वह ग्रंथ अपूर्ण ही रह गया है इसे पूरा करने का अनुरोध किए जाने पर वे अत्यंत विनयपूर्वक कहते थे ठाकुर की इच्छा होने से होगा वे सर्वदा सभी को स्मरण करा देते थे कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस ग्रंथ की रचना नहीं की है रचना काल में उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से ठाकुर के हाथों में सौंप दिया था ठाकुर ने अपने यंत्र को जैसा चलाया है यंत्र ने केवल वैसा ही कार्य किया है उनके कर्म प्रेरणा का दूसरा स्रोत थी माता जी।, माता जी के लीला संवरण के पश्चात उनकी कर्म शक्ति अचानक ही स्तब्ध हो गई अतः ग्रंथ कौन लिखे परंतु वह तो बाद की बात है इस समय तो हम लीला प्रसंग के रचनाकाल की, रचना की परिस्थितियों की चर्चा कर रहे हैं कर्म में अकर्म देखने में सिद्ध शरत महाराज का मन ऐसे उपादान का बना था कि वह जनकोलाहल के बीच भी अपने कार्य में डूब डूबा रहता था एक दिन उद्बोधन के कार्यालय में कुछ युवक उच्च स्वर से हंसी मजाक आदि कर रहे थे ऐसे समय वहाँ कार्यवश गोलाप आ गई और उन्हें डांटते हुए कहने लगी बलिहारी है तुम लोगों को कि तुम लोगों की अक्ल पर ऊपर मां है नीचे शरत है और तुम लोग ऐसा शोर गुल मचा रहे हो उस समय गोलाप का स्वर भी थोड़ा अस्वाभाविक रूप से चढ़ गया था वह स्वर शरत महाराज के कानों में पहुँचा उन्होंने कहा तुम भी खूब हो गोलाब लड़के तो शोरगुल गुल मचाएंगे ही भला उस पर भी कहीं ध्यान देना चाहिए मैं तो निकट ही हूँ किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और कुछ सुन भी नहीं पाता कानों को समझा दिया है कि तुम अपनी आवश्यक बातों से अधिक कुछ मत सुनना कहा मेरे कान तो कुछ भी नहीं सुनते यह अनासक्ति का भाव पूरी तौर से उनके स्वभाव में भरा हुआ था इसलिए उनके लिए ऐसी परिस्थिति में लीला प्रसंग जैसे गहन और तथ्यपूर्ण ग्रंथ लिख पाना संभव हो सका था इन स्थित प्रज्ञ महापुरुष के अन्य सद्गुण भी उनके सारे कर्मों को सुंदर और सफल बनाने में सहायक होते थे उनका दैनंदिन जीवन अत्यंत सुनियमित था वे प्रातःकाल नियत समय पर स्नान करने के बाद धोए कपड़ों को धूप में डाल देते थे फिर श्री ठाकुर को प्रणाम और श्री माता की चरण वंदना करके नीचे उतरते थे तदुपरांत घंटों लिखते रहते थे इसी भी सब के साथ चाय पीते और कभी कभी तमाकू भी पीते कर्म में इस प्रकार व्यस्त रहने के कारण उनका भोजन किसी भी दिन डेढ़ बजे से पहले नहीं होता था भोजन के बाद लगभग डेढ़ घंटा विश्राम करने के उपरांत वे पुनः लिखना शुरू कर देते थे और शाम तक लिखते रहते थे संध्या समय वे कागज पत्र आदि संवार लेते थे इसके पश्चात भक्त समागम शुरू होता था आवश्यकता होने पर वे बेलोर मठ जाते और वहां दो एक दिन रह भी जाते थे इसके अतिरिक्त उत्सव आदि के अवसर पर तो वे वहां अवश्य ही जाते थे उनकी अभिमान शून्यता तथा अपने पद गौरव से दूसरों के मनुष्यत्व को अपमानित न करना ही उनके कर्म जीवन की सफलता का रहस्य था 1918 सौ ईस्वी में स्वामी उमानंद वृंदावन से पत्र द्वारा सूचना देकर चले आए संयोगवश वह पत्र बिना पढ़े ही पुरानी चिट्ठियों में मिल गया और स्वामी शारदानंद के मन में ऐसी धारणा हुई कि उमानंद बिना पूर्व सूचना दिए ही आ गए हैं इसलिए उस दिन उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर उनकी खबर ली परंतु बाद में जब पुनः वह पत्र उनके हाथ में आया तो उन्होंने ब्रह्मानंद जी के पास जाकर विनयपूर्वक कहा कि वे सचिव का कार्य करने के अयोग्य हैं और इतने पर भी संतुष्ट न होकर उन्हें ने शिष्य स्थानीय उमानंद से भी क्षमा याचना की कर्मियों को स्वाधीनता देना उनकी कार्य क्षमता में विश्वास रखना और उनके प्रति स्नेह परायण होना यही कर्म की सफलता के रहस्य हैं इसलिए 1919 सौ ईस्वी में शारदानंद ने एक कर्माध्यक्ष को लिखा था सभी की आत्मा चिर स्वाधीन है इसी कारण सबके मन में सर्वदा सभी विषयों में स्वाधीनता प्राप्त करने की इच्छा उदित होती रहती है यथार्थ नेता कभी किसी की स्वाधीनता लाभ की इच्छा में बाधक नहीं होते वे केवल यही प्रयत्न करते हैं कि स्वाधीनता पाकर वह उसका सदुपयोग कर सके उन्होंने और एक बार लिखा था क्रोध नाराजगी किसी की गलती को सहन न कर पाना मन और मुख एक न रख पाना और सर्वोपरि प्रेम का मार्ग छोड़कर केवल कौशल के द्वारा सबको वश में रखने का प्रयास आश्रम भंग का प्रायः कारण हुआ करता है ये सब बातें केवल उपदेश के रूप में कहकर ही स्वामी शारदानंद संतुष्ट नहीं हो जाते थे वरन अपने जीवन में इसका सजीव उदाहरण भी दिखाते थे 1920 ईसवी में माता जी अपनी अंतिम बीमारी के समय उद्बोधन में थी स्वामी शारदानंद ने यह देखकर कि परिचित तथा अपरिचित भक्तों के आने से माताजी को असुविधा होती है ऐसी व्यवस्था की कि खूब सोच समझकर ही दर्शन की अनुमति दी जाए एक दिन एक परिचित महिला का विशेष आग्रह देखकर उन्होंने उसे एक सेवक के साथ ऊपर जाने को कहा इस सेवक ने किसी कार्य में व्यस्त रहने के कारण स्वयं न जाकर एक नवागत ब्रह्मचारी को साथ जाने को कहा स्वामी शारदानंद ने यह सुनकर उसी सेवक को पुनः आदेश दिया फिर भी सेवक ने गुप्त रूप से उन ब्रह्मचारी को ही भेजा थोड़ी ही देर बाद योगिन माँ ऊपर से बोल उठी यह किसको ऊपर भेज दिया है सबने ऊपर जाकर देखा तो वह महिला माँ के चरण सीने से लगाए हुए आर्तनाद कर रही थी उसे उसी समय हटा दिया गया और शरद महाराज ने उन सन्यासी सेवक को डांटते हुए कहा कि ऐसे अवज्ञाकारी होने पर उनका बेलोर मठ चले जाना ही उचित है उत्तर में उन सन्यासी ने कहा कि वे माताजी की सेवा के लिए ही वहाँ हैं अन्यथा वे उसी समय चले जाते शिष्य स्थानीय व्यक्ति का ऐसा कटुवाक्य सुनकर सभी अत्यंत रुष्ट हुए परंतु स्वामी शारदानंद उन सन्यासी की उक्ति को दोहराते हुए शांत भाव से बोले इसीलिए तो सभी यहाँ हैं और इसीलिए तो थोड़ा बहुत कहना सुनना पड़ता है